वना भगवती श्रुति कहती है हरे हे ओमम अग्नि मध्यो राम्रणाय तायम अहत्तम मेदस्तः प्रतिपचयताग्रभीदवि ब्रेडत्पुरोडासेनत्वा मध्यरेसे अग्नने आज होता का वर्णन किया पचने योग्य वस्तु को पकाया प्रौडास को पकाया इन्द्रदेव के लिए आज वनस्पति देव के लिए दुधारी इंद्रदेव की वडोत्री की आज प्रोडास का यजन इंद्रदेव की वडोत्री के लिए हे ऋषि गणो आप भी ऐसा करने की कृपा करें होता ने अग्नि और इंद्रदेव के लिए यज्ञ किया दोनों देव महान यशस्वी हैं श्रेष्ठ संविधान से युक्त हैं वरेण्य हैं आयुधारी हैं होता गायत्री छंद से उनके लिए आहुति भेंट करते हैं होता इंद्रय शक्ति के द्वारा उनके लिए आहुति भेंट करते हैं होता ऊर्जा प्रकाश और उनकी किरणों से उनके लिए आहुति भेंट करते हैं होता ने इंद्रदेव के लिए यज्ञ किया इंद्रदेव को आहुति देवी ने गर्भ में धारण किया आयुधारी हैं होता उष्निक छंद में इंद्रदेव की स्तुति करते हैं होता इंद्रशक्ति से इंद्रदेव को हावी प्रदान करते हैं इंद्रदेव द्वित्या वाट गौ को संचालित करने वाली किरणें धारण करने, करने वाले हैं यजमान इंद्रदेव के लिए आहुति समर्पित करते हैं प्रयाज देव के साथ इंद्रदेव हमारी हवि ग्रहण करने की कृपा करें होता है इंद्रदेव के लिए यज्ञ करते हैं इंद्रदेव वत्रासुर नाशक हैं सुख दाता हैं सोम के साथ आनंद दाता हैं आयुधारी हैं हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बारंबार उनकी उपासना करते हैं हम इंद्रदेव के लिए यज्ञ करते हैं हम अनुष्टुप छंद में उनकी स्तुति करते हैं इंद्र शक्ति के द्वारा हम 25 गायों से उनको आहुति भेंट करते हैं होता इंद्रदेव के लिए यज्ञ करते हैं इंद्रदेव उसके आसन पर विराजते हैं इंद्रदेव पोषक्ता युक्त हैं इंद्रदेव अमर है। हैं इंद्रदेव प्रिय हैं इंद्रदेव अमृतराज हैं इंद्रदेव आयुधधारी हैं हम वृति छंद से उनकी उपासना करते हैं होता इंद्रदेव के लिए यज्ञ करते हैं इंद्रदेव प्रियवाठ <Spike Virati> हैं।, इंद्र हैं होता ने इंद्रदेव के लिए यज्ञ किया इंद्रदेव आयुधारी हैं होता इंद्रदेव और सहयोगी देवों के लिए यज्ञ करते हैं इंद्रदेव दिव्य हैं होता ने इंद्रदेव के लिए यज्ञ किया इंद्रदेव पालक हैं इंद्रदेव इड़ा सरस्वती और भारती देवी के साथ हैं होता ने त्वष्टा और इंद्रदेव के लिए यज्ञ किया दोनों देव पोषक्तता बढ़ाने वाले हैं होता ने इन्द्रदेव के लिए यज्ञ किया भरतस्वत देव शक्तियां दाई को उपदान करने वाली हैं होता अग्नि के लिए यज्ञ करते हैं अग्निवलिष्ठ हैं इंद्रदेव कुश के आसन पर विराजते हैं आयवर्धक हैं देवताओं ने इंद्रदेव की वड़ोत्तरी की हम गायत्री छंद से इंद्रदेव की उपासना करते हैं इंद्रदेव धन प्रदान करते हैं हे होता आप इंद्रदेव के लिए यज्ञ करते हैं देवियों ने इंद्रदेव की आय बढ़ाई पवित्रता की बढ़ोतरी की हम उष्णिक चंद्र में इंद्रदेव की उपासना करते हैं इंद्रदेव को प्रणाम करते हैं इंद्रदेव हमारे लिए धन धारते हैं इंद्रदेव हमें धन प्रदान करने की कृपा करें होता इंद्रदेव के लिए यज्ञ करने की कृपा करें उषा देवी और रात्रि देवी इंद्रदेव की आय वृद्धि करें जो देवी जोसीली हैं देवी धन धारिणी हैं देवी इंद्रदेव की आय वड़ोतरे करने की कृपा करें पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं हरे हे ओम बम देवो वनस्पतिर देवामिन्द्रं वायुदसं देवो देवमगर्व यतं द्विपैदा छंद से इंद्रियं भगमिन्द्रै वायु दाधत्प सुपाले वासुधे यश्च वेतुयाज अर्थात वनस्पति देव इंद्र देव के आय उद्धारते हैं वनस्पति देव इंद्र देव की वड़ोत्री करते हैं हम द्विपद छंद से इंद्र देव की स्तुति करते हैं हम अपना सौभाग्य इंद्र देव को सौंपते हैं हम अपनी आय इंद्र देव को सौंपते हैं इंद्र देव धन धारी हैं इंद्र देव हमें धन प्रदान करने की कृपा करें आय प्रदान करने की कृपा करें यशस्विता को देने की कृपा करें पुनः भगवती श्रुति कहती है हरे हे ओम, ओम देवम बरे बी रीति नाम देवमिन्द्र वायुधसं देवम देवमगद्धय ककूभा छंद से इंद्रियाम देवान सन्देम्यसिन्द्रे वयो ददद् बासु वासने बासुधे यस्य वेतु यजौ अर्थात इंद्रदेव उसके आसन पर विराजते हैं वर히 देव इंद्रदेव के लिए आयुधारते हैं वर히 देव इंद्रदेव की वडोत्री करते हैं हम ककुप छंद से इंद्रदेव की स्तुति करते हैं हम अपना यश इंद्रदेव को सौंपते हैं हम अपनी आयु इंद्रदेव को सौंपते हैं हम इंद्रदेव धनधारी हैं वे इंद्रदेव धनधारी हैं वे हमें धन प्रदान करने की कृपा करें धन दें यजमान इंद्रदेव के लिए यज्ञ करें पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे ओम ओम देव अग्नेह सृष्ट कृद्दे देवम इंद्रयाय वायुधसं देव देवा देव महाभर्तय अतिच्छन्दस चन्दसेन्द्रियं छत्रमेन्द्रैवयौ दाधत्बासुवाने वासुधे यस्य वेतुयजं अर्थात अग्निदेव की वीरता की वड़ोत्री करते हैं अग्नि इंद्रदेव की आयु की वड़ोत्री करते हैं अग्नि इंद्रदेव की वड़ोत्री करते, करते हैं हम अतिच्छन्द से इंद्रदेव की उपासना करते हैं हम अपनी वीरता इंद्रदेव को सौंपते हैं हम अपनी आय इंद्रदेव को सौंपते हैं हम आय इंद्रदेव को सौंपते हैं इंद्रदेव धनधारी हैं इंद्रदेव हमें जीवन प्रदान करें यजमान इंद्रदेव के लिए यज्ञ करने की कृपा करें भगवती श्रुति कहती हैं Harih om om devam barihir Varitinam devam indram Vayodhasam Devam devam avardhayat Kakubhachandhas indriyam yasa Indri vayom badabbasune Vasudeyasya vetu yaja Arthat उस के आसन पर विराजते हैं वर히देव इंद्रदेव के लिए आयु धारते हैं वर히देव इंद्रदेव की वडोत्री करते हैं हम काकु पचंद से इंद्रदेव की स्तुति करते हैं हम अपना यश इंद्रदेव को सौंपते हैं हम अपनी आयु इंद्रदेव को सौंपते हैं इंद्रदेव धनधारी हैं वे हमें धन प्रदान करें यजमान इंद्रदेव के लिए यज्ञ करें भगवति श्रुति कथयति हरे हे ओम ओम देवो अग्नेः सुष्टा क्रद्धेवा मिन्द्रं वयोधसं देवो देवामा वर्धयत्त अतिचन्द यसोधे यस्यावेतूयज अर्थात अग्नि इंद्रदेव की वीरता की बढ़ोतरी करते हैं अग्नि इंद्रदेव की आयु की बढ़ोतरी करते हैं अग्नि इंद्रदेव की बढ़ोतरी करते हैं हम अत्य छंद से इंद्रदेव की उपासना करते हैं हम अपनी वीरता इंद्रदेव को सौंपते हैं हम अपनी आयु इंद्रदेव को सौंपते हैं इंद्रदेव धनधारी है इंद्रदेव हमें जीवन प्रदान करें यजमान इंद्रदेव के लिए यज्ञ करते हैं पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं हरे हे ओमम ओम अग्नि मध्य महोतारम्रणेताय यजमानः पचन् भक्तेः पचन् मुपुरोडासं बग्ने इंद्राय वधो यसेचागमम् सो उपस्था अध्यादेवो वनस्पतिराभिंद्राय वायुछागेन अर्थात अग्नि ने आज होता को वर्णन किया पच ने योग्य वस्तु को धारण किया प्रौडास ने पकाया इन्द्रदेव के लिए आज को वनस्पति देव के लिए गौ के दुग्ध को धारण किया अथवा पकाया इन्द्रदेव की बड़ोत्री की प्रौडास को पकाया उससे इन्द्रदेव की बड़ोत्री ही हे ऋषि गणो आप भी ऐसा करने की कृपा करें